राजयोग आध्यात्मिक प्राण का संयम इस साधना का पहला फल यह देखोगे कि तुम्हारे मुख की कांति बदलती जा रही है मुख की सुस्कता या कठोरता का भाव प्रदर्शित करने वाली रेखाएं दूर हो जाएंगी मन की शांति मुख से फूटकर बाहर निकलेगी दूसरे तुम्हारा स्वर बहुत मधुर हो जाएगा मैंने ऐसा एक भी योगी नहीं देखा जिसके गले का स्वर कर्कश हो कुछ महीने के अभ्यास के बाद ही ये चिन्ह प्रकट होने लगेंगे इस पहले प्राणायाम का कुछ दिन अभ्यास करने के बाद प्राणायाम की एक दूसरी ऊंची साधना ग्रहण करनी होगी वह यह है ईड़ा अर्थात बाय नथने द्वारा फेफड़े को धीरे धीरे वायु से पूरा करो उसके साथ स्नायु प्रवाह में मन को एकाग्र करो सोचो कि तुम मानो स्नायु प्रवाह को नेरू मज्जा के नीचे भेज कर शक्ति के आधारभूत मूलाधार स्थित त्रिकोणाकृत पद्म पर बड़े जोर से आघात कर रहे हो इसके बाद इस स्नायु प्रवाह को कुछ क्षण के लिए उसी जगह धारण किए रहो तत्पश्चात कल्पना करो कि उस स्नायुविक प्रवाह को श्वास के साथ दूसरी ओर से अर्थात पिंगला द्वारा ऊपर खींच रहे हो फिर दाहिने नथुने से वायु धीरे धीरे बाहर फेंको इसका अभ्यास तुम्हारे लिए कुछ कठिन ज्ञात होगा सहज उपाय है अंगूठे से दाहिना नथुना बंद करके बायों नथने से धीरे धीरे वायु भरो फिर अंगूठे और तर्जनी से दोनों नथनें बंद कर लो और सोचो मानो तुम स्नायु प्रवाह को नीचे भेज रहे हो और सुषमना के मूल देश में आघात कर रहे हो इसके बाद अंगूठा हटाकर दाहिने नथने द्वारा वायु बाहर निकालो फिर बायों नथना तर्जनी से बंद करके दाहिने नथने से धीरे धीरे वायु पूर्ण करो और फिर पहले की तरह दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लो हिंदुओं के समान प्राणायाम का अभ्यास करना इस देश अमेरिका के लिए कठिन होगा क्योंकि हिंदू बाल्यकाल से ही इसका अभ्यास करते हैं उनके फेफड़े इससे इस अभ्यस्त हैं यहां चार सेकंड से आरंभ करके धीरे धीरे बढ़ाने पर अच्छा होगा चार सेकंड तक वायु पूर्ण करो सोलह सेकंड बंद करो और फिर आठ सेकंड में वायु का रेचक करो इससे एक प्राणायाम होगा पर उस समय मूलाधारस्थ त्रिकोणाकार पद्म पर मन स्थिर करना भूल न जाना इस प्रकार की कल्पना से तुमको साधना में बड़ी सहायता मिलेगी एक तीसरे प्रकार का प्राणायाम यह है धीरे धीरे भीतर श्वास खींचो फिर तनिक भी देर किए बिना धीरे धीरे वायु रेचक करके बाहर ही श्वास कुछ देर के लिए रुद्ध कर रखो संख्या पहले के प्राणायाम की तरह है पूर्वोक्त प्राणायाम और इसमें भेद इतना ही है कि पहले के प्राणायाम में सांस भीतर रोकनी पड़ती है और यहाँ बाहर यह प्राणायाम पहले से सीधा है जिस प्राणायाम में सांस भीतर रोकनी पड़ती है उसका अधिक अभ्यास अच्छा नहीं उसका सवेरे चार बार और शाम को चार बार अभ्यास करो बाद में धीरे धीरे समय और संख्या बढ़ा सकते हो तुम क्रमशः देखोगे कि तुम बहुत सहज ही यह कर रहे हो और इससे तुम्हें बहुत आनंद भी मिल रहा है अतएव जब देखो कि तुम यह बहुत सहज ही कर रहे हो सब बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ संख्या 4 से 6 बढ़ा सकते हो अनियमित रूप से स्थापना करने पर तुम्हारा अनिष्ट हो सकता है